संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रकाश मनु की बाल कविताएं एक मटर का दाना एक मटर का दाना थाजी एक मटर का दाना गोल गोल था सुंदर सुंदर था वह बड़ा सयाना एक मटर का दाना था जी एक मटर का दाना घर से निकला चौराहे पर मिली उसे एक कार उछला कूदा कूदा उछला झटपट हुआ सवार बैठ कार में खूब अकड़ कर दौड़ा दौड़ा दौड़ा गलिया सड़के चौरसते सबको ही पीछे छोड़ा आगे आगे दौड़ा आगे एक, एक मटर का दाना, दाना एक, एक मटर का दाना था जो, जो सचमुच बड़ा सयाना दिल्ली देखी जयपुर देखा, देखा कलकत्ते हो आया सभी अजूबे देख देख कर झटपट घर पर आया आकर के नन्हे चुनमुन को कैसा वही सुनाया खूब हसा हुआ को भी खिल खिल खूब हसाया देखो एक घूमकर समझो मुझको जाना माना इब्न बतूता संग घूमा हूँ किस्सा बड़ा पुराना अजी मटर का, का, का दाना था वह एक मटर का दाना एक मटर का दाना था वह सचमुच बड़ा सयाना आओ चांद जल्दी आओ भैया चांद ले लो एक रुपया चांद कितने अच्छे लगते हो जी सर्दी में तुम ठिठुर न जाना कर लो एक बढ़िया चांद चांदनिया में मुस्काते हो सारे जग को नहलाते हो जरा इधर भी हंसू प्यारे टेर रही है मैया चांद नीले नभ का घूंघट लेकर सब तारों को न्योता देकर एक बार तो नाच दिखा दो धा धिनता थैया चाँद गरम दूध यहाँ और मलाई चांदी की थलिया में लाई एक सांस में सब पी जाओ आओ पापा भैया चांद जल्दी आओ भैया चांद ले लो एक रुपया चांद चिड़िया रानी चिड़िया रानी शॉपिंग करने जाने लगी बाजार लिस्ट संभाली पर्स उठाया होकर के तैयार छोटे से उनके बटुए में पैसे थे कुल तीन चीनी चावल घी लाना था और मुन्ने को भी हुए बहुत हैरान पूछकर सब चीजों के दाम इतनी महंगाई आ पहुंची बोली हाँ राम बिना रुपए के यहाँ न कोई सुनता मेरी बात महंगाई को खूब कोसकर लौटी खाली हाथ खुशबू जरा उड़ा ले कुछ किस्से नए सुना ले, ले। कुछ, कुछ मीठे गाने गाले गुनगुना आज, आज मौसम है छोड़ो सब रोना धोना कुछ गुब्बारे ले आए एक नन्हा रेल खिलौना गुन भैया तुम रेल चलाना हम झंडी चरा हिलाले कुछ किस्से नए सुनाले कुछ मीठे गाने गाले तुम बौने लेकर आना हम सोने जैसी परियां फूलों की पोशाकें हो बस फूलों की ही छडियां सब मिल सपना बन जाए हम मिलकर उसे उछाले कुछ किस्से नए सुनाले कुछ मीठे गाने गाले ये हवा कभी चुपके से कहती है कथा कहानी मन करता बसता पटको तितली के पीछे दौड़े हम खुशबू जरा उड़ा कुछ किस्से नए सुनाले कुछ मीठे गाने गाले कुछ डांट डपट पापा की मम्मी की बातें मीठी एक चूचू करती चिड़िया एक पीपी करती सीटी एक गीत अजब सा इनका हम नए सुरों में ढाले कुछ किस्से नए सुनाले, कुछ, कुछ मीठे गाने गाले कुछ मीठे गाने गाले अभी आप सुन रहे थे प्रकाश मनु की बाल कविताएं स्वर भारती परिमल